ब्रह्म विचार इसमें अनाप्यक सूत्र से किसका आदेश हो क्या किसके स्थान पर किसके स्थान पर इदम के ईद के स्थान पर क्या आदेश हुआ क्या आदेश हुआ हाँ, क्या ना क्या आदेश हुआ अनादेश हुआ किसके स्थान पर इदम के ईद के स्थान पर कहा हुआ है ही भी होता तो। आजादी होती टा से ले करके शुभ तक तो आजादी होती पर रहते कथा है आप ही भी हो तो टाच लेकर के सुबह तक आप ही भी हो तो व्यायाम पर रहते अनाप्य का प्राप्त है उसको बात करेगा हली लोप ईदम के ईद को लोप होता है ये भी आप ही कहता है वो भी आप ही ये भी आप ही धन में क्या विशेष है ये हली कहता हलादू हलादू होने से बाकी उसके लिए रह जाएगा आजादी अभी इदम के व्यायाम आने पर मकार कहाँ जाएगा ए दादी नाम उसके बाद क्या सूत्र लगे अतौणी क्या रहा अभी ईद अगरे व्याम ईद अगरे ईद अतोनी पर रूप हो गया ईद अगरे व्याम ईद का लोप करने के लिए क्या सूत्र है अरे क्या बचा अच्छा हॉली लोप किसका लोप हुआ ईद का लोप हुआ ईद का लोप होता है तो ईदह षंत है अलुंत्य परिभाषा से अंत्य दकार का लोप होना चाहिए होना चाहिए ना नहीं कैसे परिभाषा लगेगी लगा अलौंत्य परिभाषा लगे तो दरकार का लोप और उसके लिए कहते हैं अनर्थ के अलौंत्य विधि नहीं होती है ईदम समुदाय है समुदाय अर्थवान एक देशो अनर्थक हो ईदम तो अर्थवान है उसका अर्थ है किन्दु उसका जो ईद है इतना अंश का कोई अर्था नहीं है अनर्थक अनर्थक होने के कारण अलुंत्य विधि ऋण न अनर्थक अलुंत्य विधि ऋण न अनर्थक में अलंत्य विधि नहीं लगती है किंतु भवतेरह आदि में अलंत्य विधि लगती है अभ्यास में आगे आएगा धातु के द्वित्य होने पर एक सूत्र पूर्वोभ्यास द्वित्य होने के बाद पूर्व की अभ्यास संज्ञा होती है अभ्यास में अलुंत्य विधि लगती है, है। अनर्थक में लगेगी अभ्यास में अनर्थक होने पर भी अनुंत विधि का अनुंत विधि लगती है कहाँ अभ्यास में अर्थ अनर्थक में अनर्थक होने पर भी अलंत्य विधि लगती है कहाँ अभ्यास अभ्यास का विकार अभ्यास का कार्य में अभ्यास कार्य को छोड़कर करके और कहीं भी अनर्थक में अलंत्य विधि नहीं लगी अनर्थक में अलंत विधि कहीं लगती है अभ्यास कहा? हाँ को कहांत विधि लगती है किस किसमें लगेगी अर्थवान हो तो अनर्थक में अभ्यास को छोड़ करके अर्थ वाले शब्द में अलंत विधि लगेगी अर्थ वाले में अनर्थक तो में कहा अभ्यास को छोड़ करके अनर्थक में अलुंत विधि न न अनर्थक अलुंत विधि अनभ्यास विकार अनभ्यास विकार का तो अभ्यास विकार नहीं हो तो अभ्यास का कार्य नहीं होगा तो अनर्थक में अलुंत विधिर् अनुंत विधि नहीं लगेगीदम के जो ईद है ये अभ्यास विकार है या नहीं अनभ्यास विकार है यह अभ्यास विकार है हाँ इधम के दकार के लुप करेंगे ये अभ्यास का विकार है ना ये अनाभ्यास विकार है तो अनाभ्यास विकार में अलंत्य विधिर लगेगी अनाभ्यास विकार में अलंत्य विधिर हाँ अर्थवत हो तो लगेगी अनर्थक में नहीं लगी अनाभ्यास में अलंत्य विधि लगती है या नहीं लगती लगती है किंतु अर्थवती अनर्थक में के इद अनर्थक है अर्थवान है अनर्थक अभ्यास विकार या अनभ्यास विकार अनभ्यास विकार में अनर्थ के यहाँ के ईद के लोप जब करेंगे ये अभ्यास विकार है अनभ्यास विकार है अर्थवान है अनर्थक है कौन अनर्थक है ईद इदम पूरा अर्थवान है ईद अनर्थक तो अनर्थक में अनभ्यास विकार में अलंत्य विधिर न इसलिए ईद के दकार का लोप होगा हो किसका लोप होगा ईद पूरा ईद का लोप हो जाएगा पूरा ईद का लोप हो जाएगा तो प्रातिविदिक क्या हो जाएगा अग्र प्रत्यय क्या है व्यायाम अभी अ क्या क्या व्यायाम होने पर सूत्र लग गया सुपिज सुपीज क्या करता है दीर्घ करता है सुपीचो क्या करता है दीर्घ करता है कहेंगे तो ठीक है ऋषि ऋषिकेश में को क्यों दीर्घ नहीं करता है सुपीजो दीर्घ करता है ना न दीर्घ करता है रामस्य में अवकु क्यों दीर्घ नहीं होता है सुपीजो दीर्घ करे हाँ यहादि सुपरहत हाँ अदंत अंक को दीर्घ करता है यह सब कहना पड़ेगा खाली दीर्घ कर देता है ऐसा नहीं हरि को दीर्घ क्यों नहीं करता है हरि भ्याह में अदंत अंग नहीं तो पर में क्या चाहिए रामस्य में सुपीछे क्यों नहीं लगा हैं शुभ नहीं है? यहादि नहीं शुभ शुभ तो है यहादि नहीं अदंत हैं अंग हरि शब्द में यह आदि शुभ पर मिलेगा व्याह में यहादि शुभ है किंतु नहीं तो यहाँ यह दिशा पर मे है व्यायाम है, है।, है अदंत अंग है, है। क्या अंग में क्या है, आ है अदंत है अंग संख्या अंग संख्या अ को है की अंग संख्या है क्या अंग के अंत में अ है आ ही अंग है एक ही, ही। अंत तो कहेंगे आदि कहेंगे तो कुछ समुदाय के आदि अंत तो होता है एक ही तो आदि क्या कहेंगे अंत क्या कहेंगे एक तो ही तो इसलिए सूत्र आद्यंत वे कस्मिन एकस्मिन क्रियमाण कार्य मादावि चारिय। अंत सियात एकस्मिन आद्यन्तव एक ही हो तो आदिवत अंत एक में यदि कार्य किया जाएगा आदो इव अंत इव अ आदि में है कहेंगे तो आदि में है अंत में कहे तो अंत में है एकस्म क्रियमाण कार्य एक ही पुत्र देव दत् ज्येष्ठ है कनिष्ठ है सैब ज्येष्ठ सह कनिष्ठ इसी प्रकार हुई आदि भी है वो अंत भी है एकस्म क्रियमाण कार्य आदावि आदो इव आगे क्या है अंत क्या है क्या भी होती प्रथमा एक कौन जन्म सप्तमी कोचन् आदो इव अंत इव सप्तमी कोचन है अंत बनेगा सप्तमी में कोचन्मे का एकार को एचवा से आदेश हो जाएगा आकार का लोप हो जाएगा लोप स्याद अंत इव स्याद आदो इव अंत इव स्याद आदि में जैसे है अंत में है जैसे ऐसे प्रकार कार्य होता है तो अभी जो अ है अंग वो अदंत कहेंगे तो अ का ग्रहण होगा अ आदि में कहेंगे तो भी ग्रहण होगा आदि में भी अ है अंत में भी अ है तो अदंत अंग मिल गया इसको गौण कहते हैं तो भी व्यप्य सीप एक में एक में उसको वही अंत है वही आदि है अभी अदंत अंग मिलने से सुपिचे दीर्घ हो जाएगा दीर्घ किस होगा अ को दीर्घ होगा अ को दीर्घ होने से आ क्यों होगा स्थानांतरतम नहीं तो ई री ए ये सब दीर्घ ना नहीं तो सब प्राप्त है तो स्थानांतरतम सदृशतम अ को स्थान में आ होगा आभ्याम बन जाएगा अच्छा भिस आने पर ईदम अगर भिस तेदादि नामोगे पर रूप ईद के ईद को लोप हो जाएगा किसूत से हाली लोप अगे अग्रे जैसे सुपिचर से दीर्घ हुआ इसी प्रकार अतो विष आइस क्या सूत्र अतो विष अत से पर विष को होगा अ है क्या ईद लोपहन पर अ रहेगा अभी को ऐसे होना चाहिए उसको निषेध करता है सूत्र नेत मदसू रकोहो कितने पदे सूत्र में चार चार से अधिक कोई है तीन चार नहीं भी चार भी नहीं न ईदम दशो कितने अको हो कितने पदे होदम है? हाँ, हो, है अको उसका विशेषण इदम और आदश के अको मतलब ककार रही तो ककार इदम में कहीं होता है क्या अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्रागटे अकच होता है अव्यय और सर्वनाम हो तो अकच होता है टीके पहले तो यहाँ यदि इदम अदस शब्द में अकच हो जाएगा तो ककर आ जाएगा यदि अदम अदस में ईदम में अकच होगा तो क्या बनेगा ठीक है पहले आम के पहले आ जाएगा अक तो क्या बन जाएगा इधर कस इधर कस बनेगा ईद कम ईदम के आम के पहले अकच आ जा आएगा तो क्या बनेगा ईद कम अदस्य में हो जाएगा तो ईद कस अद कस ककार आ जाएगा तो ये सूत्र वहाँ नहीं लगेगा वहाँ ये ने दमा दसो रकोहो ककार हो तो नहीं लगेगा अभी जो हम बना रहे उसमें ककार है या नहीं yes, yes, yes. नहीं उनसे ये सूत्र लगेगा ने दमा दस रकोहो yes, yes. क्या करेगा विष् को ऐसे निषेध कर देगा कका कका रे दस विष ऐस नीष को जो ऐस प्राप्त था कि सूत्र से हाँ तो बीस सौ ऐसी क्या सूत्र उसको ये निषेध करा बीस ऐसा न तो ऐसे नहीं हुआ तो भीस रहेगा रहे प्रत्य, प्रत्य प्र, क्या है अ प्रातिपति का क्या है अगर बीस है बीस को ऐस करने के लिए क्या सूत्र यहाँ लग जाएगा कौन निषेध करेगा आगे अ कोई तो करने के लिए कोई सूत्र है बहुवचन झले तो यहाँ लगेगा तृतीया बहुवचन लगता बहुचने है बहुवचन हैं? बहुचन है लगने से क्या हो जाएगा ऐ भी सकार क्या बनेगा ऐ भी राम सदी क्यों नहीं लगाता? था बीच में अभी तो हो गया क्यों नहीं लगा बहुचन झले तो क्यों नहीं लगा जलादि परंग नहीं ऐसा आदेश होने से झलादि नहीं मिला यहाँ भीष रहेगा तो जला दिए यहाँ आगे च तृतीया हो गया चतुर्थी में ईदम तो अगरे, गे। अगरे? गे क्या गे तेदाद नाम तो गुण पर्व ईद गे गये ईधरे गे उन्हीं पर्व सर्वनाम संज्ञा क्या इधम की क्या सो लगेगा सर्वनाम न स्मय ईध के अग्रे स्मय हलिलो पर लगेगा एक वो लगता है हलीलोपो है एक वो चंद लगता है या भ्यान में में लगता है एक वो चंदोचन कहता है हलीलो के लिए नहीं हल हुल पर हलादी आप ही होते बड़े हो तो आप में आएगा ये हल हलादी है हलादी है नहीं ये हाँ स्मे हो गया हलादी दिया अभी नहीं समय कहाँ से आया सर्वनाम ना असमय हलादी है आप ही में आएगा इसलिए लग जाएगा हाल ही लोप तो क्या पर बचेगा अग्रे स्मय फिर सुपिचे से धीरो कर दो है? हाँ यह आदि पर्व नहीं सुप तो है यह आधी नही लगेगा तो क्या रूपये बनेगा अस्मि कहाँ का बना भाग क्या बनेगा और में? है। क्या है। है। में क्या बनेगा एक आँस आया हाँ पंच में क्या बनेगा हो मासमिन हो और हली रोप लगेगा ते दार दिन लगता है ते दार दिन लगता है हाँ हली रोप लगेगा सपिचा नहीं ले क्या रुपये बनेगा अस्मात षमी अश्य कहाँ से कहाँ से आएगा टांग शाम हाँ हाली लोप लगेगा अस्सी अशिया आगे क्या है ईदम अग्रे ओस ईदम अगर ओसन पर दिना दिन लगेगा अतवन पर पहुँचेगा ईद अगरे ओस हाल लोप से लोप हो जाएगा हलाद नहीं है तो क्या करना अन्ना पे कह लग जाएगा क्या होगा ईद को हो जाएगा अन तो अन्न अगरे आ, आ, आ क्या है आने के अगर अ है ओस आने के अगर अ है अन्न आगे क्या है तो फिर क्या सूत्र लगेगा ओ शिचा ओ शिषा सूत्र से अ को हो जाएगा ऐसे होगा लगेगा क्या रूप बनेगा अना हो आगे ईदम अगरे आम तेजादी नाम तो गुण पर रूप क्या बना ईद अगरे आम आमी सर्वनाम न हो हो जाएगा सूट होने पर हलाद मिल जाएगा हलील हलील हो जा लगेगा लगे। क्या प्रकृति बचेगी अगरे सांग और क्या सू तो लगेगा बहुवचने जलिए आदेश से प्रतियोग तो नहीं लगेगा लगेगा तो क्या रूप बनेगा ए हम सठी क्या रूप ए अस् सप्तमी में प्रत्यय क्या है हैं इदम प्रत्यय क्या है हाँ कोई का क्यों क्योंकि दोस्त सप्तमी प्रत्यय क्या है गी प्रकृति क्या है इदम त्यादादी नाम तो उन्हें पर्व प्रकृति क्या बचेगी ईद अगरे ई सूत्र क्या लगेगा गो होन हो जाएगा किसको गीह को और ईद के ईद को लोप करने के लिए कोई सूत्र है हाल ही हो क्या प्रकृति बचेगी अः अग्रे में अग्रे क्या है हैं? क्या क्या है सो पीछा लगेगा क्या सूत्र लगेगा है आदेश हो क्यों नहीं लगेगा इन कवर ओह इन में नहीं है इन कवर कने में से आदेश पत्र नहीं लगता है रूप क्या बनेगा अस्मिन ओस्मिन क्या बनेगा न कहा से आया आयाचो बाबू अनाप्य कहो हाँ नो में यो कहाँ से आया आयाचो करने के लिए ए चाहिए ए कहाँ है से किसको ये हुआ और कहाँ है तो हाँ के आ अः ये हो गया हाँ नो आगे सप्तमी भवचन में एकदम अगर सुप तेदार दिन आम अतुणी पर्व पहुँचेगा और आगे हल्लीप लगेगा क्या प्रकृति बचेगी और अगरे शुभ भवचन ज्लित लगेगा आदर्श प्रत्यय लगेगा क्या रूप बनेगा ये सुप्तमी मानी की सुर्शे बोल इति अच्छा इसमें सूत्र है कि देखो च टाच औस औ्वितिया टा और औस टा क्या करे ओस टा क्या रहेगा तो क्या सूत्र लगेगा वृद्रेज हो गया द्वितीय टा सप्तमी बहुचन बनेगा द्वितिया टू कितने पदे एना। एना एक ही पद दु आगे ए न ए न एक पद है एन को छोड़ो और क्या रहेगा दौसु क्या विभूति सप्तमी किसका किसका 2000 क्या है द्वितीय ट नहीं क्या है द्वितीय टोस टा क्या करके वृद्धि रह लगने के बाद फिर टाउस रहेगा इसका टप्त में क्या बनेगा द्वितिया टू क्या प्रकृति क्या है द्वितीय टी भोचन क्या बनेगा क्या बनेगा द्वित भ्याम क्या बनेगा क्या बनेगा द्वितीय भ्याम क्या बनेगा द्वितीय भ्याम ट्याम ष्टचन क्या बनेगा द्वितीय एक वचन बने तो नित्य बहुचर बने तो नहीं बने विषम क्या बनेगा द्वितिया प्रथमा एक वचन क्या बनेगा द्वितिया टूस द्वितिया में क्या बनेगा एक बहुजन में द्वितिया में क्या बनेगा सप्तमी में क्या आगे क्या है ए नितिया टू आगे ना। क्या सो तो लगेगा ये कौन जी क्या बनी जाएगा द्वितिया टू न कितने पदे दो पदे इदम एता देशम ऐतद को अन्देश में ये आदेश होगा ए न आदेश होगा द्वितीय विभूति में टापर में हो और ओस पर हो द्वितीय विभूति कहन से कौन आएगा आम एम सा और ओस किस में सत दोनों उस स्थान पर ही सूत्र लगेगा द्वितीय विहत में टाप रहते ओस में रहते एन आदेश होगा किसको ये आदेश होगा ईदम ए तदोर इदम और को ए आदेश होगा किसको आ, इदम सदो एतद को किन्तु कब होगा अनुवादेश कब होगा अनुवादेश अनु आदेश अनुवादेश अनु का पश्चात पहले कहा गया उसके बाद कहेंगे तो पश्च अनवादेश होगा कैसे पश्चात आदेश होता है बताते आगे किंचित कार्य विधा उपात्य कार्याम विधा पुनरुपादनमेस पड़ो किंचित कार्य विधा करने के लिए कुछ कार्य करने के लिए कार्य शब्द के द्वारा क्या होगा शब्द से कार्य को होता है शब्द से ज्ञान कराया क्या कराया जाता है शब्द कौन से भोजन बन जाता है शब्द करने से कार्यम विधातु का अर्थ है यहाँ विधात्म का अर्थ है क्या अपूर्व बोधय तुम शब्द होता है अपूर्व ज्ञापक जो ज्ञात नहीं उसको बोला जाता है शब्द प्रमाण होता है और जो जानते हैं उसको कहने के लिए उस शब्द को कहते अनुवाद आपको मालूम है और उसको कोई कहता है कहते तो हमको मालूम है जो ज्ञात है उसको कहेंगे तो उसका नाम होता क्या होता है अनुवाद शब्द प्रमाण तभी होता है अज्ञात ज्ञापक हो तो प्रमाण होता है ज्ञात ज्ञापक शब्द प्रमाण नहीं होता है जो मालूम है कोई आकर उसको ही कहेगा बड़े लंबा चौड़ा करके कितने देर सुनोगे सुनते नहीं पूरा अज्ञात ज्ञापक हो करके शब्द प्रमाण होता है किंचित कार्यम विधातु शब्द के द्वारा कार्य क्या होगा ज्ञान कराना है शब्द करने से दूसरे को क्या हो जाएगा ज्ञान होगा शब्द शुरू करके अर्थ ज्ञान होगा नहीं कि शब्द शुरू करके कुछ कार्य हो जाएगा पेट में दर्द शब्द करके ठीक हो जाएगा भूख लगती रोटी रोटी नाम शिष्य भूख मिट जाएगी हाँ ज्ञान होगा इसे किंचित कार्यम में विधातुम विधातुम कार्य कर तुम ते कर करने के लिए कार्य क्या करेगा शब्द के द्वारा अपूर्व बोधय तुम जो अज्ञान को ज्ञान कराने के लिए उपात्य उत्पात का था गृहित गृहित शब्द का ग्रहण मतलब उच्चरित से दे दिया उच्चरित से उच्चारण किया कोई शब्द का किसी शब्द का उच्चारण किया कुछ कहने के लिए एक शब्द का उच्चारण किया गया फिर कार्यांतरण तो विधा और दूसरे कुछ ज्ञान कराने के लिए अन्य कुछ ज्ञान कराने के लिए फिर उपादान फिर उच्चारण एक बार उच्चारण किया था किसी ज्ञान किसी अर्थ का ज्ञान कराने के लिए फिर उसी का दो बार उच्चारण करते और कुछ बताने के लिए उसका नाम हो गया दो बार जो कथन करते उसका नाम अन्वादेश पुनरुपादान अन्नादेश विधातुम का अर्थ कर तुम करने का अर्थ अपूर्वम बोधय तुम अज्ञात ज्ञापन कराने के लिए उपात्यकार स्वीकृत गृहित तो यहाँ उपात्यकार उच्चरित जो उच्चारण किया गया शब्द कार्याण का अर्थ अन्य कार्य अन्य कार्य विधातुम अन्य कार्य विधान करना मतलब अन्य कुछ ज्ञान कराना ज्ञापन कराना अपूर्व बोधन कराने के लिए पुनर्उपादान पीर ग्रहण करना फिर उच्चारण करना उसका नाम अनुवादेश <coughs> यथा उदाहरण देते अनेन व्याकरणम अधीतम अनेन न कहाँ कर रुपये तृतीय कि शब्द का अनेन व्याकरणम अधीतम देखा दे ये कोई व्यक्ति अनेन व्याकरणम अधीतम पिता लेकर पुत्र को गुरुकुल में जाकर कहते तो अन व्याकरणम अधितम एनम छो अध्यापय इसको पढ़ाये, पढ़ाये। छंदो पढ़ाई वेद पढ़ाई एनम छो अध्यापय तो एनम जो आया है यहाँ देखो द्वितीय व्यति में द्वितीय में क्या रूप बनता है इदम का द्वितीय द्वितीयावि क्या बनता है इम्मम इम्म बनता है यहाँ एनादिश हो गया इदम के एन हो गया एन उनसे एन अग्रह एनम एनम हो गया द्वितीय में एनम देखो पहले इधम शब्द का उच्चारण किया गया था गया। क्या इधम शब्द का कौन सा कौन शब्द उच्चारण किया किस शब्द का उच्चारण अन उच्चारण किया गया किसले अपूर्व हम बोधोई तुम व्याकरण अधितम कह नहीं के लिए अनैना व्याकरण मधितम इसने व्याकरण पढ़ा है जो जिनको कहते उनको मालूम नहीं उनको बताते इसने व्याकरण पढ़ा है आगे फिर कार्यांतर विधान करना दूसरे बताना ए नम इसको वेद पढ़ाई चंद पढ़ाई दोबारा जो इदम शब्द का उच्चारण किया जाए एनम नम वहाँ इम नहीं कह करके एनम कहा गया है इसका नाम है अनु आदेश पहले इदम शब्द कहा गया था अन्य फिर आगे जो करते द्वितीय टौस एना आदेश हो गया द्वितीय भी एनम द्वितीय होती मैं के आगे न पर इदम को हो गया एना एना होने से इत्यादा दिन पर होता है ए हो जाएगा क्या मानेगा एक उदाहरण दिया और एक उदाहरण अनयोह पवित्रम कुलम अयोह कहाँ का रूप है षष्टी अनयोह पवित्रम इनका कुल पवित्र है इनका धन भी बहुत है पहले अनयो का दित्या टा वो शु आ गया वो वहाँ का ए न यो बन गया क्या बन गया ए न यो जो अनाप्यक्ष में अना आदेश होता था यहाँ आदेश क्या हो गया ए न बाकी सब समान के अनापय होता था, था ना यहाँ क्या हो जाएगा ए न हो प्रभुतम स्वम बहुत धन है कहाँ के रूपए सप्तमी द्विवचन में बनेगा बने हाँ द्वितीयाचन क्या बनेगा में ए नम द्विवचन मेंस में क्या बनेगा ए नम एनो ए तृतीय में न ए आदेश हो गया अनाप से अनादेश होना था किन्तु द्वितीय से होने से ए न हो गया क्या रूप बनेगा ए न हो और उसमें ए न यो हो न यू हो ये रूप बनेगा अनदेश स्थान पर हुआ कितने स्थान पर अनादेश हुआ द्वितीय नहीं नही कितने स्थान में पूछते तो कितने स्थान बना गिनती करो पाँच का तो उस चुनाव तक पहुँच दो ज़्यादा नहीं करना कितने स्थान बताना हैं अभी फिर पाँच में कितने हाँ छः स्थान में पहला क्या बना ए नम ए नौ ए नै ना आगे शब्द है राजन क्या शब्द है राजन सद नकारांत हलंत है क्या राजन के आगे सु आएगा सु का लोप करने के लिए कोई सूत्र है उकार काते संज्ञा उपदेश से ना शिक आगे तस सकार होता है सकार का लोप के सूत्र से होगा राजन के नकार का लोप करने के लिए सूत्र है न लोप प्रातिपदिकंत ये प्रातिवेदिक संज्ञा के है राजन प्रातिवेदिक संज्ञा कम यथ पदम ये पद है क्या पद है? है किस सूत्र से शुभंत है तिंगंत है शुभ में है शुभ का लोप हो गया हल्का बुद्रिका से शुभ का लोप क्या अंत में शुभ है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्ष्मण तो सुभंत से पद संज्ञा है पद संज्ञा होने पर प्रातिवेदिक रहेगा राजन प्रातिवेदिक भी है पद भी है प्रातिवेदिक संख्या मित्र पदम उसका लोप तदंत्य नश्य नौकार का लोप हो जाएगा कि सूत्र से न तो क्या बच्चे अच्छा एक पहले दीर्घ करना है उपदा दीर्घ करने के लिए क्या सूत्र सर्वनाम स्थाने चार चार तो क्या सूत्र सर्वनाम स्थान है क्या कौन है सु सर्वनाम स्थान है सूत्र से उपता दीर्घ के सूत्र से होगा न लोप के सूत्र से क्या रूप बनेगा राजा औवान पर अच्छा संबुद्धि में बनाना संबुद्धि के सूत्र नंगी सम्बुद्धियो गी पर में हो संबुद्धि पर में हो तो न ना, लोप नहीं होगा न स लोप न नौ का नहीं होगा क्या पर में गौ गौ का अर्थ है गी क्या सप्तम गौ और संबुद्धि क्या सप्तम अंत सम्बुद्ध गी पर में हो संबुद्धि पर हो तो न का आलोपन नहीं होगा संबुधि है राजन सु संबुद्धि है संबोधन में सम्बुद्धि होने पर उपदा दीर्घ के सूत्र से होगा उपदा दीर्घ नहीं होगा सर्वनाम स्थानीय चा असंबुद्धि में कहा उपदा दीर्घ होगा नलोप होगा प्रातिपदिक लोप से प्राप्त था कौन निषेध करेगा तो नलोप किस उत्तर से होगा समन होगा क्या रूप बनेगा हे राजन ये निषेध हो क्या संबुद्धि हो गि पर रहता कहां होता है पर यदि रहेगा राजन के गी में राजी बनता है राजन क्या कि घी आएगा तो घी पर में तो मिलेगा किंतु राजन के नकार की प, प, प, पदांत है राजन की पद संज्ञा होगी परी हो तो पद संज्ञा होगी जिसकी पद संज्ञा है राग्य उसके अंत में न नहीं और जिसके अंत में न है राजन उसकी पद संज्ञा नहीं तो घी पर रहते कहाँ न लोप प्रातिविधि के अंत से प्राप्त हो उसको निषेध करेंगे तो ये परमे व्योमन ऐसे से प्रयोग है घी का लूक होता है सपांश लुक से वहाँ न लोप प्राप्त है उसको निषेध किया यद्यपि लूक से लुप्त तो हो जाएगा तो घी पर में मिलेगा नहीं प्रत्यय पर प्रत्यक्षण को न लुप्तांग से निषेध कर देगा तो घी पर में नहीं मिलेगा तो निषेध कैसे होगा नंगी समुद्र तो भी ये जो नंगी समुद्र में घी ग्रहण किया इसके सामर्थ्य से वहाँ घी पर में मिलेगा अर्थात घी का लोक होने पर भी प्रत्युल पर प्रत्युल सम्मान करके निषेध होगा व्योमन व्योमन का सप्तमी व्योमनी बनेगा लोक में वेद मनता व्योमन व्योमन के नलोक पर प्राप्त होता है व्योमन क्या अगर घी का लोक हो जाता है एक सूत्र है सुपाम सुलुक पूर्वसवन्न छा डाड्या या, या जाल घी का लूक होने के बाद नौकर का लोप प्राप्त है न लोप प्रातिपदिकात से उसको निषेध करेगा नंगी सम्बुद्धि हो तो गिपन में कहा है गी का लोक होने के बाद भी प्रत्यय लोपे प्रत्यल लगेगा यद्यपि न लुमतांग से उसको निषेध करता है तो भी ये ग्रहण सामर्थ्य तो निषेध नहीं करेगा तो वहाँ निषेध हो गया तो उसे उन्हें क्या होगा अभी ब्रह्मणी निष्ठायस्य। ब्रह्मणी निष्ठायस्य। से बहुबरी समास है ब्रह्मणी के आगे निष्ठा के आगे सु समास होता है समास होने के बाद सुपोधातु प्रातिपदी क्यों हो ये किधित समाजशास्त्र सूत्र से पूरा की प्रातिपदिक संज्ञा होती है पूरा कौन ब्रह्मी निष्ठासु ये समुदाय की ब्रह्म निष्ठासु निष्ठाशु पुरा की प्रातिपदिक संज्ञा पुरा की प्रातिपदिक संज्ञा के सूत्र से द्धा द्धा पुरा की प्रातिपदिक संज्ञा पुरा की प्रातिपदिक संज्ञा होने पर सुपो धातु प्रातिपदिक यो प्रातिपदिक के अंतर्गत जो सुप है उसका लू हो जाएगा ब्रह्म के आगे घी निष्ठा के आगे सु दोनों का लू हो जाएगा कि सूत्र से सुपो धातु प्रातिपदिक हो लोप होने पर क्या बचेगा ब्रह्म निष्ठा ब्राह्मण क्या ब्राह्मण के नकार का लोप प्राप्त है किस सूत्र से किस सूत्र से वहाँ लग जाएगा नंगी सम्बुद्धि हो घी पर हो तो न लोप नहीं होगा तो घी पर निषेध यदि हो जाएगा तो नकार का लोप नहीं होगा तो ब्रह्म निष्ठा रूप बनेगा ऐसे भारतकार कहते बोले यहाँ ये चाहिए गा उत्तर पदे प्रतिषेधो वक्तव्य नंगी सम्बुद्धि में गी को तरक दिया पानी महर्षि नहीं ये भी कहना पड़ेगा गी पर में हो उत्तर पद हो तो समाज के अंतिम अवयोग उत्तर पद कहते निष्ठा है उत्तर पद उत्तर पद पर कंगी पर हो तो नंगी सम्बुदियों का प्रतिषेध कहना चाहिए नंगी सम्बुद्ध जो निषेध करता उसका प्रतिषेध करना अर्थात निषेध नहीं होगा निषेध नहीं होगा तो न होगा कि सूत्र से हाँ लोप हो जाएगा तो ब्राह्मण के न हो गया निष्ठा को ह्रस् हो जाता है, है? आगे आएगा गो स्त्री और रूप सर्जन से बन जाएगा ब्रह्म ब्रह्मणी निष्ठा या शिष्य ब्रह्म निष्ठा क्या है नितराम स्थिति ब्रह्म में निरंतर स्थिति है बार कहते हैं ब्रह्म ऐसा नहीं उसमें स्थिति क्या है हमेशा निश्चय में ब्रह्म हूं उसको कहते ब्रह्म राजन का औ आने पर औ की सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी किस सूत्र से तो पदा दीर्घ करने के लिए क्या सूत्र है राजन अगर औ राजा नौ नल पहुंच जाएगा नल पर प्रातिपद यहां से पद संज्ञा नाम में नहीं राजा नऊ जस में आएगा तो क्या रूप बनेगा उपदा दीर्घ हो जाएगा राजा राजा नम राजा राजानम राजानस आने पर शर्मास्थान है क्या नहीं शर्वणस्थान नहीं।, नहीं होने पर वहाँ उपदा दीर्घ हो जाएगा नहीं होगा राजन अग्रह है श्या पर क्या सूत्र लगता है यशिवम भ संज्ञा तो यशिवम से होगी भसंगे होने के बाद क्या सूत्र लगेगा? आया सूत्र अल्लोप अन सूत्र आया है हैं? आया है अन के अकार का लोप हो जाएगा ने अकार लोप होने के बाद राज हलंत हो गया आगे न है राज के आगे न रहेगा तो नकार को क्या होगा तो चुनाचो से सूत्र से यह हो जाएगा राज अगरे राज अगरे राज बोलो आगे यो यज्ञ है ना उसमें भी ज्ञ है वो एक, एक अक्षर है ज और एक कोई अलग नहीं दो वर्णा है ज और यजिया यज आगे क्या है यज्ञ याज्या। और यज है ज और य को छोड़ करके कोई ज्ञ नामक ज्ञ अलग कोई शब्द नहीं है ज्ञानी कहता है ज्ञानी कहें तो कहेंगे तो दानी दानी कहेंगे ज्ञानी को क्या कहेंगे दानी ऐसा करते हैं तो है ज और ये पर क्ष क्या है क शा। और स क्या क्या स है क्षति क्ष क्ष क और स क और स मुर्दन क्ष ऐसा होना चाहिए कोई कहेंगे ख्या क्या तो क्या तिखा या नहीं कह और स क्या होगा चल तो सारू बनेगा राज्य हा में भ संज्ञा तो नहीं है भसंज्ञा है अल्लोपन्न लग जाएगा क्या रूप बनेगा राज बनेगा ओ नेता बसा